बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मणचार धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूप का वर्णन स नव ज भवत्थेयप अत्यसृजत धर्म तदैत छत्रस्मात्म ना तथो अबलयान्बिजा समाशम साम सत्येण यथाराज वै स धर्म सत्यम वे तस्वतुरधती धर्म वा बदत सुखम सत्यम वदी ते वै तदुभवती त वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ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 कि यह धर्म वचन बोलता है तथा धर्म वचन बोलने वाले से कहते हैं कि वह सत्य बोलता है क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं स चतुर सृष्टा वर्णाव्य उग्रवासयाताशया तथ्येयोपम्यसृजत कि धर्मश तदेत थेयोप्र छत्री उग्राद्युग्र यो धर्मः यो धर्म तस्मात्र परम नास्तम से सर्वे तत्क्य अथो अप्य बलियान्दुर्बलतरो बलवत्तरः अप्या संसते कामयते जेतु धर्मेन बलन यथा लोके राज्ञा सर्वलवत्तमेना भी कौटुंबिकस्मा सिद्ध धर्म से सर्वबलवत्वादनियंत्रित वह ब्रह्मचारो वर्णों को रचकर भी क्षत्रिय जाति उग्र होती है इसलिए वह नियंत्रण में नहीं रह सकती इस आशंका से विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ तब उसने अतिशयता से श्रेयोरूप उत्पन्न किया वह श्रेयोरूप कौन है धर्म वह यह रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म छत्र का भी छत्र यानी क्षत्रिय का भी नियंता है और उग्र से भी उग्र है यह धर्म का अर्थ है जो धर्म अतः तो क्षत्रिय का भी नियंता होने के कारण धर्म से उत्कृष्ट कोई नहीं है क्योंकि उसी के द्वारा सबका नियमन होता है तो किस प्रकार यह बतलाया जाता है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 धर्म सबका नियंता है व सिद्ध होता है जो वै स धर्मो व्यवहार लक्षण लौकिक व्यवहारण सत्यम वै तत् सत्यमित यास्त्राथता स एवानुष्ठीयमो शास्त्रार्थत्वेन सा शास्त्रा ज्ञामस्तु सत्यमती वह जो लौकिक पुरुषों द्वारा व्यवहार किया जाने वाला व्यवहार रूप धर्म है वह निश्चय सत्य ही है सत्य शास्त्रानुकूल अर्थ का नाम है यह शास्त्रानुकूल अर्थ ही अनुष्ठान किए जाने पर धर्म नाम वाला होता है और शास्त्र के तात्पर्य रूप से ज्ञात होने पर वही सत्य कहलाता है अभिप्राय यह है कि ज्ञात होने वाला शास्त्र का तात्पर्य सत्य है और आचरण में आने पर वही धर्म कहलाता है यस्द तस्म यहां शास्त्र बदत व्यवहार काल आहु वदतीति उभयेकर्म वदती प्रसिद्ध वदतीति तथा विपर्ययेन वा विपर्येण वह लौकिक माहुः बदंत वदति सदनपेत वदतीति क्योंकि ऐसा है इसलिए व्यवहार काल में सत्य यानी शास्त्रानुसार भाषण करने वाले को उसके समीपवर्ती धर्म और सत्व का रहस्य ज्ञान जानने वाले लोग यह धर्म वचन बोलता है प्रसिद्ध लौकिक न्याय बोलता है ऐसा कहते हैं और इसी तरह इससे विपरीत धर्म यानी लौकिक व्यवहार बताने वाले को यह सत्य बोलता है शास्त्र के अनुकूल बोलता है ऐसा कहते हैं एतद् तेतद् एव भवति। एक तुक्त जैमाननम चेत ज्ञाषण शास्त्रीतरा सर्वान निमयती तस्त्री च्छत्र छत तदिमा विद्वादिशेषाष्ठाय ब्रह्म छत्र विशेषम् अभिमन्यते थान्य निसर्गतः एव कर्माधिकार निमित्ता ये जो ज्ञानी जाने वाली और की जाने वाली दो बातें बतलाई गई है ये दोनों धर्म ही हैं अतः यह ज्ञान और अनुष्ठान रूप धर्म शास्त्रज्ञ और अशास्त्रज्ञ सभी का नियमन करता है इसलिए वह छत्र का भी छत्र है अतः उसका अभिमान रखने वाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी विशेष रूप का अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा रूप किसी निमित्त विशेष में अभिमान करने लगता है ये वर्ण स्वभावतः ही कर्म कर्माधिकार के कारण है आत्मोपासना की आवश्यकता तदेत ब्रह्म क्षत्र विटशूद्रस्तग्निवेशु ब्रह्मणो मनुष्येशु क्षत्रियन क्षत्रियो वैश्येन वैश्य शुद्रेन शुद्रस्त देश लोकमीछन्ते ब्राह्मणे मनुष्य श्वेताभ्याभ्या ब्रह्मा भवत अथ यो हस्म्लोका स्वल्लोकम अदृष्टा प्रैति स एनम तोन येद्वाद्वा कर्मा जदी वा अप्यन विन्मत् कर्म कौती तद्हा क्षीयन एव्वात्मानमे लोक मुकात सज आत्मा लोकमुपास्ते न हास्कर्म क्षीयते अस्मदेवात्म यदि कामयत तत्सृजते वे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्रचार वर्ण है इनमें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण हुआ तथा मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय वैश्य रूप से वैश्य और शुद्र रूप से शुद्र हुआ इससे अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्मफल की इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपों से ही व्यक्त हुआ था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 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया ऐसा जो उपसंहार है वह लोगों के अर्थ से संबंध दिखाने के लिए है यहाँ तदग्नि नैवनाल रूपेण देवेशु ब्रह्म ब्राह्मण जातिरभवत ब्राह्मणा ब्राह्मणस्वरूपेण मनुष्यु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 विकारांतर को प्राप्त हो क्षत्रि रूप से ब्रह्मादि इंद्रादि देवताओं से अधिष्ठित क्षत्रि हुआ तथा वैश्य रूप से वैश्य और शुद्र रूप से शुद्र हुआ यस्मा क्षत्रादि विकारापन्नम ब्राह्मण तस्माद् चावृत तस्माविव देश मध्ये मध्यलोक कर्मफलम्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 लोग कर्म फल की इच्छा करते हैं अर्थात अग्नि संबंधी कर्म करते उसके फल को इच्छा करते हैं उसी प्रयोजन के लिए अर्थात कर्म फल दान करने के लिए ही वह ब्रह्म कर्म, कर्म के आधारभूत अग्नि रूप से स्थित है अतः उस अग्नि में कर्म करके लोग उसके फल की प्रार्थना करते हैं यह उचित ही है ब्राह्मण मनुष्यु मनुष्याण पुनर्मध्य कर्मफल इच्छायाम नाग्नदि क्रिया निक्रियापेक्षा कीमतर्ति स्वरूप प्रतिलबे न पुषाथि यू देवाधीना पुरषार्थसिद्धि तत्रादीसबंधक्रियापेक्षा स्मृत जप्य ने ब्राह्मणो नात्र संशय वा वाकुआ मैत्रो ब्राह्मण उच्चते मनु इति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 दर्शनाच तस्मा ब्राह्मण एवं मनुष्येश लोक कर्म फलमीक्ष यस्मादेताभ्या ब्राह्मणाग्निप्या कर्म कर्त अधिकूपाभ्या ब्रह्म साक्षात् साक्षात्वत इसके सिवा ब्राह्मण के लिए ही सन्यास का विधान होने से भी मनुष्यलोक में उसी की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है अतः मनुष्य में ब्राह्मण में ही लोक कर्मफल की इच्छा करते हैं क्योंकि जो साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्म था वह कर्म के कर्ता और अधिकरण रूप ब्राह्मण और अग्नि इन दो रूपों से ही व्यक्त हुआ था अत्र परमात्मा लोकमग्नों ब्राह्मणों चेती थी केद अविद्याधिकारे कर्माधिकारार्थम वर्ण विभाग से प्रस्तुतवात्ण चा यदि यत्र लोक योकशब्देन पर एवात् मुचेत परेन विशेषण अनर्थक सैदोकम इति यहाँ कोई कोई भर्तृप्रपंच आदि ऐसी व्याख्या करते हैं कि अग्नि में हवन करके और ब्राह्मण में उसे दान देकर परमात्मा लोक की इच्छा करते हैं किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि वर्ण विभाग का प्रस्ताव अविद्या के कारण में कर्माधिकार का निरूपण करने के लिए किया गया है इसके सिवा आगे के वाक्य में स्वम ऐसा विशेषण दिया है यदि यहां लोक शब्द से परमात्मा ही कहा जाए तो स्वम लोकम अदृष्टवा इस आगे के वाक्य में स्वम यह विशेषण निरर्थक होगा स्वलोक व्यतिरिक्त अग्नीनतया प्रार्थना प्रकृत लोक ततः युक्त विशेषण प्रकृतपरलोक निवृत्थ साभ्य विचारा परमात्मक अविद्याताचारा ब्रवीति कर्मकृतानां व्यवचार क्षीयत एव इति यदि अग्नि की अधीनता से प्रार्थना किया जाने वाला प्रकृत प्रकृतलोक स्वलोक से भिन्न हो तभी स्वम यह विशेषण प्रस्तुत परलोक की निवृत्ति के लिए होने के कारण सार्थक होगा क्योंकि स्वरूप से परमात्म लोक का तो व्यवचार भेद है नहीं केवल अविद्याकृत लोकों का ही व्यवचार है आगे के छीयत एवं इस वाक्य से श्रुति कर्म जनित लोगों का स्वलोक से व्यवचार बतलाती है ब्रह्मणा सृष्टा वर्णा कर्मार्थम तथ्य कर्म धर्माख्य सर्वान कर्तव्यतया नी पुषार्थ साधन चेन चेतकम सोलोक परमात्मा विदिपी प्राप्यते कि तय क्रीयत आह अथे पूर्वपक्ष निवृत्थ नवृत्थ यद पिंड ग्रहण पिंडग्रहणलक्षण अविद्या काम कर्म हेतु धी, धीन मानतया मानतया वा वा ब्राह्मण जाति मात्र आगंतुका कामकर्म हेतुकादी दीनकर्मातया व्राह्मणातिमात्रकर्मातयागंतुका दस्वूताल्लोका स्वलोक महात्म्य आत्में न्यचारिता अहम् ब्रह्मास्मि इति प्रैति मिय स यद्यप सोलोक अविद विद्या व्यवहित स्वइवाज्ञात एनम संख्या पूरण इव लौकिक आत्मा न भुनकती न पालयती शोकमोह भयादिदोषापन दोषापन ब्रह्म ने कर्म करने के लिए वर्णों को रचना की थी वह धर्म संज्ञक कर्म कर्तव्य रूप से सभी का नियंता और पुरुषार्थ का साधन है अतः यदि उसी कर्म से परमात्म संयोग श्वलोक अज्ञात होने पर भी प्राप्त हो जाता है तो फिर प्राप्तव्य रूप से उसी के लिए और क्या करने की आवश्यकता है इस पर श्रुति कहती है यहां अथ यह पद पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए है क्या कहती है जो कोई भी इस अविद्या काम कर्म जनित तथा अग्निधीन कर्माभिमान के कारण अथवा ब्राह्मण जाति मात्र के कर्मामान के कारण आगंतुक पिंड ग्रहण रूप सांसारिक अनात्मभूत लोक से अपने आत्मा संज्ञक लोक को जो आत्मस्वरूप होने के कारण अव्यभिचारी है मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार न देख कर न जान कर चला जाता अर्थात मर जाता है वह यद्यपि स्वलोक है तो भी अविदित अविद्या से व्यवहित अर्थात अश्वलोक के समान अज्ञात रहने पर लौकिक दृष्टांत में दशम संख्या की पूर्ति के समान इस आत्मा का शोक मोह एवं भय आदि दोषों के निवृत्ति द्वारा भरण यानी पालन नहीं करता यथा च लोके वेदोनुक्त नधीता कर्माद्यवबोधक न भुनकती अन्यवा लौकिक स्वात्मा व्यंजित आत्मीय फल प्रदान न भुनकती एवलोक स्वतंत्र स्व नित्मस्वरूपेणी व्यंजि विद्यादि प्रहारेन न भुनक तथा लोक में जिस प्रकार अनुनुक्त बिना अध्ययन किया हुआ वेद कर्मादि के वेदकर्मादिकवबोधक रूप से पालन नहीं करता एवं अन्य ऋषि कृषि आदि लौकिक कर्म अकृत यानी अपने स्वरूप से अभिव्यक्त न होने पर अपने फल प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने नित्य आत्म स्वरूप से अभिव्यक्त न होने पर अविद्यादि के विनाश द्वारा पालन नहीं करता नु किम शलोकदर्शन निमित्त परिपालन कर्मण फल प्राप्तिदौत च कर्मणों बाहुल्याद तन पालनम अक्षयम अक्षय शंका किंतु आत्मलोक के साक्षात्कार ज्ञान के कारण होने वाले परिपालन की आवश्यकता क्या है क्योंकि कर्म के फल की प्राप्ति तो निश्चित है और इष्ट फल का हेतु होने वाला कर्म स्वभावतः अधिक होता ही है इसलिए उसके कारण उसका पालन अक्षय हो जाएगा तयवदा यदी यदि यदि वै संसारेद्भुतव कंचिन कन, महात्मा अनेवंबित स्वलोक यथोक्न विधि अविद्वान् महदहु अश्वेधाद्यम इष्टफलमे नैरत कौती अनेैवाय मम भविष्यकर्म विद्या जनित काम हाष्व विद्यावत विद्याजनितमहेतुवात्वदर्शन विभ्रमोदूत विभूति एव अविद्या वदे फलोप्चत तत्नों अविद्यामचवात्थक्ष्योपत्ति तस्मा पुण्यकर्म फल पालालानशा समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि किया जाने वाला कर्म क्षीण होने वाला होता है इसी से श्रुति ऐसा कहती है जो कोई इस संसार में चाहे वह आश्चर्य जैसा महात्मा भी हो इस प्रकार न जानने वाला अर्थात आत्मलोक को उपरयुक्त रीति से जानने वाला नहीं है वह इस विचार से कि मुझे अनंतत्व की प्राप्ति होगी निरंतर महान अर्थात बहुत से इष्ट फल देने वाले अश्वेधादि पुण्य कर्म भी करें तो भी उस अविद्वान का वह कर्म अविद्या जनित काम रूप हेतु वाला होने से स्वप्न दर्शन रूप भ्रम से होने वाले ऐश्वर्य के समान फलोपभोग के अंत में क्षीण हो ही जाता है क्योंकि उसके कारणभूत अविद्या और काम चलायमान है इसलिए उस कर्म फल के क्षय की अनिवार्यता उचित ही है अतः पुण्यकर्म फल के द्वारा अनंत काल तक पालन की आशा है ही नहीं अतः आत्मान एवं स्वमलोकम इति इत्यस्मिन्नर्थे आत्मान स्व इत्यस्मिन्नर लोकस्थे स्वलोकमीति प्रकृत स्वशब्द प्रयोगा उपासी स आत्मा लोक मुस्ते तम न ना कर्म क्षीय इति निवाद यथा विदुषा कर्म क्षयक्षण संसार संततम दुख न तथा तद से विद्यत मिथिलायां प्रदीप्ता न मे दहती किंचन यद अतः स्वलोक आत्मा की ही उपासना करे आत्मा लोकमुपासीसिता इस वाक्य में आत्मा यह पद स्वोकम इस अर्थ में है क्योंकि स्वम्लोकम अदृष्टवा इस प्रकार स्वशब्द से प्रकरण का आरंभ हुआ है और यहाँ शब्द का प्रयोग किया नहीं गया वह जो आत्मलोक की ही उपासना करता है उसे क्या होता है सो बतलाते हैं उसका कर्म क्षीण नहीं होता क्योंकि वस्तुतः उस आत्मवेदता में कर्म का अभाव ही है अतः यह कथन तो नृत्य का अनुवाद मात्र है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अविद्वान के लिए कर्म क्षय रूप संसार दुख निरंतर रहता है उसी प्रकार इस विद्वान के लिए उसकी सत्ता नहीं है जैसे कि राजा जनक ने कहा था मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जाता कुछ भी नहीं जलता स्वात्मलोकोपासक विद्या विद्यासात कर्मव न छीयत इतपर वर्णयंती लोक शब्दार्थम चर्म संवायि द्विधा एको किलो व्याकृतावस्थ लोको हैरण्य गर्भाख्य तं कर्म संवायि लोक व्या छिन्न य उपासे तर किल परिन्न कर्मात्मदर्शिन कर्म क्षीय तमेव कर्म संवायि लोकमतावस्थ कारण्य यस्तु यस्तुास्ते तस्यापरिच्छिन्न कर्मात्मदर्शित कर्म न छीयत इति भरती प्रपंचादि कुछ अन्य व्याख्याकारों का कथन है कि स्वात्म लोक के उपासक का कर्म ज्ञान का संयोग होने के कारण छीण नहीं होता वे कर्म से संबद्ध लोक शब्द का अर्थ दो प्रकार से कल्पना करते हैं उनमें एक तो व्याकृत रूप से स्थित कर्माधीन हैरण्यगर्भ नामक लोक है उस कर्म संबंधी व्याकृत और परिच्छि लोक की जीव उपासना करता है उस परिच्छि कर्मात्मदर्शी का कर्म छीण हो जाता है और जो उसी कर्म संबंधी लोक को अव्याकृत रूप से स्थित अर्थात कारण रूप को प्राप्त करके उपासना करता है उसका वह कर्म क्षीण नहीं होता क्योंकि वह अपरिच्छिन्न कर्मात्मदर्शी है तीोभना कल्पना न तो श्रोति स्वोकशब्देन प्रकृत से परमात्म स्वलोकमी प्रत्युत प्रस्तुत स्वशब्द विहजात्मशब्क्षेपेण पुनस्त प्रतिशादात्म है लोक मुकाशे तम समवायीलोकल अनवसर एवं उनकी यह कल्पना है तो सुंदर परंतु श्रुति सम्मत नहीं है क्योंकि श्रुति के द्वारा तो स्वलोक शब्द से प्रकरण प्राप्त परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है कारण उसने स्वम लोकम इस प्रकार आरंभ कर फिर शब्द को त्याग कर उसकी जगह आत्मा शब्द का प्रयोग करके उसी का आत्मा आत्मान एवं लोकमुपाशित तत्र कर्म लोक कल्पनाया अनवसर एवा उनकी यह कल्पना है तो सुंदर परंतु श्रुति सम्बत्त नहीं है क्योंकि श्रुति के द्वारा तो स्वलोक शब्द थे प्रकरण प्राप्त परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है कारण उसने स्वम लोकम इस प्रकार आरंभ कर फिर स्व शब्द को त्याग कर उसकी जगह आत्मा शब्द का प्रयोग करके पृथि का आत्मा लोक मुकाशीत इस प्रकार पुनः निर्देश किया है इसलिए यहाँ कर्म संबंधी लोक की कल्पना का तो अवसर है ही नहीं परेण के कवल विद्या विषय विशेषणा किं प्रजया क्या योय आत्मा लोकर्मा पर विद्या कृतेभ्यो ही लोकेभ्यो विषि नष्टि अयमात्मा इति न हास् केनचन कर्मणा लोको मीयत एशो से परमो लोक स विशेषणस्यक्यता इवोकमीति विशेषणर्शना केिवा आगेकी आगेकी के प्रजया क्या नो एम आत्मा एयम लोह है इस केवल ज्ञान विषय वाक्य से उसे विशेषित भी किया गया है यहां श्रुति एयम आत्मा नो लोह का ऐसा कहकर उसे पुत्र कर्म और अपरा विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों में पृथक करती है तथा यह भी कहा है इसका यह लोक किसी भी कर्म से नष्ट नहीं होता यह इसका उत्कृष्ट लोक है इन विशेषण युक्त वाक्यों से इस वाक्य की एक वाक्यता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी स्वम लोकम ऐसा विशेषण देखा जाता है अस्मद कामयत इतुक्त चेत इह सोलोक परमात्मा एव भवति आत्मनः इति तदात्म यमयते तदस्त्म सूजत आत्त्म अयुक्तम इति चेत न स्वकोपासना स्वस्द लोकाष्ट समपत नान्यधतः प्राथनीयमाप्त काम आत्मतः प्राण आत्मता आशा इत्यादि सूत्यंतरे यथा यदि कहो कि ऐसा बात है ऐसी बात है तो इससे कामना करता है ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यदि ऐसी शंका की जाए कि यदि यहाँ स्वलोक परमात्मा ही है और उसकी उपासना से पुरुष तद्रूप ही हो जाता है जो ऐसा निश्चय होने पर उससे जो जो चाहता है उसी उसी की रचना कर लेता है इस प्रकार आत्म प्राप्ति से भिन्न फल बतलाना उचित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 यदि ही पर एवात्मा तदा युक्तः परमा संप्युक्त अस्मात्मन इत्मशब्रयोगस्माद प्रकृता अर्थः अन्यथा अव्यावस्था कर्मणो इति लोका सविशेषण अवक्षत प्रकृत परमात्मोकाभ्यावृत्त व्यातावस्था व्यावृत्त नस् प्रकृत विशेषते सूताल प्रतिपत्ति शक्य थे अथवा पूर्वत यह आत्म का आत्मज्ञ का सर्वात्म भाव प्रदर्शित करने के लिए है यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो जाता तभी अस्म देवास्म इस प्रकार आत्म शब्द का प्रयोग उचित होगा इसका अर्थ यह है कि इस स्वरूपभूत प्रकृत आत्मलोक से अन्यथा प्रकृत परमात्मलोक और अव्या अवस्था व्याकृत रूप से स्थित ब्रह्मलोक की व्यावृत्ति के लिए श्रुति लोक शब्द का अव्याकृतावस्थात् कर्मणोलोका इस प्रकार विशेषण पूर्वक उल्लेख करती अतः यहाँ स्व ऐसा प्रकृत विशेषण रहते हुए जिसकी श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर और अपर ब्रह्म के मध्य की अव्याकृत नाम वाली अवस्था को ग्रहण नहीं किया जा सकता